णशुस्तोप्रिया सर्वाण शर्व ब्रह्मयात्र मान ब्रह्मयाकोस्वया सामेदी केवल परिषद तृतीय तंत्र के, के बाक्यवाशि प्रथम मंत्र के अवतरण के राशि चल रहा। भाष्य मैंने मंत्र का अर्थ आया नहीं है ये ब्रह्म देवेद्युक्त जी के इत्यादि प्रतीक लेकर के अवतरण कर रहा है हमारे यहां पर ईश्वर है कर्म का फल फलदाता ईश्वर है यश्य कर रहे हैं हिमाक्षर ने कहा कि कर्म का फल अपने कर्म ही देगा ईश्वर की कल्पना की आवश्यकता नहीं है अगर ईश्वरपरक वाक्य अप्रमाण है और कई ईश्वरपरक वाक्य आता भी है तो अर्थवाद है ऐसा मीमांसकों को पता है और कहां तक तो उनको समझा रहे हैं एक चल रहा था ठीक है चल रहा था यदि उत्तम अर्थवादत्वाद अपरा तत् पूर्वादी ने कहा था मैंने मीमांसकों ने कहा था ये अर्थवाद है ईश्वर परक बात के जहां जहां वेद मंत्रों में आया है वो अर्थवाद है इसे प्रामाण्य नहीं होता अर्थवाद में प्रामायण नहीं होता तो स्तुति निंदा फरक कर्म को ही प्रशंसा के लिए बोल दिया राजा के समान फल देता है इसलिए उसको ईश्वर करके बोल दिया वास्तव में कर्म ईश्वर नहीं है उसकी प्रशंसा के लिए ईश्वर कह दिया जैसे आदित्य युवा बोल देते हैं यज्ञ भूमि में जो स्तंभ गाड़ा जाता है उसका आदित्य सूर्य करके बोल दिया वह चमक को लेकर के इसी प्रकार यहां भी कर्म को अर्थवाद वाक्य कर्म के प्रशंसा के लिए प्रयोग हुआ है ये पूर्ववाद्य का था वो कहते नहीं एका अथवा उत्तम अर्थवाद्राम वाक्य जितने भी आये हैं अथवा है इसलिए अप्राम्य है।, है।, है उसमें कहते भाषण कहते हैं न तो अर्थवाद करते कल्पित जो पूर्वोक्त वाक्य जितने भी है न लिप जो दुखी जरा वृत्तिमा बिजर आदि जो स्तृतियाँ दी है ईश्वर परक श्रुद्धियां जीती है या अर्थवार करके कल्पना करना संभव नहीं है क्यों अर्थवार क्यों नहीं होते ये अन्य योगित्व सटी विज्ञान उत्पादित अन्य के साथ संबंध नहीं बाकी होता ईश्वर के छोड़ करके बाकी किसी के साथ संबंध नहीं है अनन्न्य योगित्व सटी योगित्व संबंधित्व अन्य के साथ संबंधी न होते हुए विज्ञान उत्पादित हैं अर्थवाद जो होता है दूसरे के साथ संबंध करके ज्ञान पैदा कराते स्वतः नहीं किंतु ये अन्य योगित्व तो नहीं है अन्य योगित्व है अन्य के साथ संबंध नहीं है एक वाक्यों का ये स्वतंत्र ईश्वर की पसंद करने वाली वाक्य है पूर्वोक्त तो वाक्य जितने थे, ये कहा विज्ञानों का उत्पादन है ज्ञान पैदा करने के ईश्वर संबंधी ज्ञान नहीं होगा इन मंत्रों के द्वारा क्या ये कहा ठीक है देखिए ईश्वर विषयानी वाक्य आई न कर्मविधि समिधि समान समान आई समानी देखो सिद्धार्थ बोले ईश्वर विषय के जितने भी, भी वाक्य है वेद में वो कर्म विधि के कर्म कांड के सन्निधि में पड़े नहीं गए वाक्य स्वतंत्र हैं ये अगर कर्मकांड के सामिधि में पड़े होते तो असल आदि कल्पना भी कर लेते यही क्या ठीक है ईश्वर विषयानी वाक्य आने वेद में जितने भी ईश्वर पर वाक्य आए हैं जैसे अभी अभी में भाष्य था न लिप्यते बाह्य जरा मृत्यु इत्यादि शबरत वो ईश्वर पर है इस वाक्य न करह समान सनिधि समान मत नहीं है ये कारो कांड वाक्य नहीं अलग ज्ञान कांड अलग है क्यों अतो अन्य शेषत्व सभी बोधरत्व अन्य के संबंध न होते हुए अन्य का अंग नहीं है ये वाक्य अंतरा मुख्य का अंग बनता है अनन्न्य शेषत्व है सभी अन्य का शेषी शेष्मा अन्न न होता हुआ बोध तत्व वाक्य सब रहे हैं और ज्ञान पर एक वाक्य है स्वाति प्रमाण होनी इसलिए स्वात्म प्रमाण है इन वाक्यों में नहीं कर्म के भी वाक्य जैसे कर्म कांड के स्वर्ग काम ये देता प्रमाण है कि अप्रमाण है प्रमाणिक उसी प्रकार ये वाक्य हुई नजु कहते लोगों को जनवाई जरावृति अतिथि आदि ये वाक्य है जितने भी ईश्वर पर वाक्य है स्वतः प्रामाण्य है क्यों अर्थवादक भी न अपराधन कैसे अर्थवाद मान भी है दुर्दन में आ गया हम तो अर्थवाद्यों को मीमांसा मान बैठे हैं अन ईश्वरवादी कह रहे हैं तो अर्थवादत्व भी इन वाक्यों को मान लो तुम्हारे कथन के आधार मान पर माना जाए अर्थवाद वाक्य मान लिया जाए ईश्वर परम वाक्यों को तब भी न फिर भी अप्राम्य नहीं आएगा फिर भी प्राम्य आया क्यों अर्थवाद तीन प्रकार का होता है एक अर्थवाद प्रामाणिक होता है भूतार्थवा सिद्धार्थवाद जैसे बज्रस्त आदि है सिद्धता कथन करने वाला अर्थवाद होता है, है, है। तो जायान से, से, से जो तत्व का समन्वय करे संबंध करते हैं अहम ब्रह्माष्टमी तत्वशी आदि महाभारे जितने भी हैं उनके पद का समन्वय करें संबंध के बल से जो जायमान ज्ञान होगा उत्पन्न होने वाला ज्ञान ब्रह्माकार ब्रह्माष्टमी ज्ञान जो होगा उसका बारह आदर्श कौन बात करता है मैं ब्रह्म नहीं हूं कोई बोलेगा महाभार्य सुनने के बाद बारह आदर्श रहा उसका बार नहीं देखा गया स्वतः प्रामाण्य उस बात के तो में स्वतः प्रामाण्य है तत्व से आदि में किसी अन्य के सहारे मेरी की आवश्यकता नहीं है अश्य न रूप्य दे ज्ञान से बाढ़ न रूप अहम ब्रह्मास्ट्री जो ज्ञान होगा तत्वषी सुनने के बाद में यदि शहारत के सही है तो मानी उपासना के द्वारा शुद्ध किया हुआ हो तो तब तो तत्वशी सुनने के बाद ना हम ब्रह्माशि जरूर होगा इसके बाधक नहीं है इसके बाढ़ कोई मिलते नहीं है इसके इसको अप्रमाण नहीं कर सकते है। एक कहते है टिपड़। टिपड़। हैं टिप्पणी पांच छह भी टिप्पणी पांच बहते हैं अब टिप्पण करने कहते स्वीकार करके तुम्हारे कथन से मान लेते हूँ अर्धवाड़ी मान लेते इस बात फिर भी नहीं है क्यों नाम क्यों नहीं है वज्रस्त पुरंतर इत्यादि भूतावर बाबत असंभव आत्मा जैसे वज्रास्त पुरर वाक्य आता है जिसके हाथ में बज्र है वो इंद्र है ऐसा बता रहा है वाक्य इंद्र कौन है इनमें से कहा जिसके हाथ में बज रहा है वो इंद्र है ऐसा बता रहा है वाक्य वज्रास्त्र पुरंदर तो यहां पर न तो अनुवाद माना जाएगा न विरोध माना जाएगा नहीं माना जाएगा विरोध नहीं है इस वाक्य को कौन विरोध करेगा और अनुवाद भी अन्य प्रमाण से सिद्ध भी नहीं है अन्य प्रमाण से सिद्ध हो उसको कथन करे तो अनुवाद बोलते हैं और विरोध और प्रत्यक्षा प्रमाण से विरोध देखता हो तो इसको गुणवाद मानते हैं यहां दोनों नहीं है तो अर्थवाद भी एक अर्थवाद सिद्ध वस्तु का कथन करने वाला होता है तुम्हारे कथन के आधार पर मान तो लिया जाए ईश्वर संबंधी बातियों को अर्थवाद मान लिया जाए कभी अपराण्य नहीं आएगा भद्रथ पूरा इत्यादि व्यादि वास्तु के समा भूतार्थवाद भूतवाली सिद्ध सिद्धार्थ वाला सिद्ध वस्तु का कथन करता है सब संभव नहीं संभव है ये बता दिए अवसरम बात पूरे होगा जी कहते हैं स्वतः प्रामाण्य स्वतः प्रामाण्य है माना तत्वशी सुनने के बाद में अहम ब्रह्माष्टि वृत्ति बनेगी किसी को पूछने लगेगा ये मुझे वृत्ति बनेगी नहीं बनी ब्रह्माकार जो वृत्ति बनेगी किसी को पूछने जाएगा क्या गुरु जी मुझे वृत्ति बनेगी नहीं बनी पागल गएंगे ऐसी स्थिति स्वतः प्रमाण है स्वतः प्रकाश है स्वतः प्रामाण्य है स्वतः प्रमाण है एक न तो उत्पन्न विज्ञान बाध्य जो उत्पन्न हुआ विज्ञान का भाव नहीं होता मैं कप्तमशियाली महाभारत के सुनने के बाद हम ब्रह्मास्त ब्रह्माकार स्थिति होगी इसका भाव नहीं होता इसलिए कर्मकांड का अंदर इसको अर्थ नहीं मान सकते ये ठीक है देखिए माम्य में इस हेतु तो से भी ये बात क्या अप्राम्य है ईश्वर पर एक के जो वेद में आए अप्रामाण्य नहीं है क्या है हेतु तो कहा अप्रतिषेधार्थ ईश्वर नहीं है ऐसा वाक्य है क्या वेद में अगर ऐसा वाक्य होता तो इन वाक्यों को अप्रमाण मानते यही क्या अप्रतिषेधात् ईश्वर से अप्रतिषेधात् ईश्वर का प्रतिषेध भी नहीं कहीं निषेध नहीं किया है इसी का क्या व्याख्या है न तो ईश्वरों नास्ती निषेधो अस्थित ईश्वर नहीं है ऐसा कोई निषेध नहीं है इसलिए भी अप्रामाण नहीं मान सकते अगर ऐसा कोई वाक्य आता ईश्वर नहीं है करते जैसे तुम मान रहे हो तो मान लेते क्या ये अप्रामाण्य है ऐसा अतिषेधाच न चो निषेधो अस्ती ईश्वर न ऐस विषय नही शास्त्र यहागा व्रमणो े मूर्तम चयूर्तम चेती प्रस्तुत नेति पर प्रतिषेधति न ईश्वर प्रस्तुत प्रतिषेध उपलभ्य से बिंदा द्वेगावब्रह्मोप्रह्म दोप है एक मूर्तूप है एक अमूर्त है मन पृथ्वी जल के यह है मूर्त रूप और वायु आकाश अमूर्त रूप करके आया तो ब्रह्मों को मैंने दो रूपों में देखा जा सकता है मूर्त और अमूर्ता आया मूर्ता अमूर्त है मूर्तम चैला और मूर्तम चती प्रस्तुत कैसे आरम्भ करके न ईटी न करके दोनों का निषेध कर ये दिया ये भी ये भी नहीं ये भी नहीं मूर्त भी नहीं, नहीं और अमूर्त भी नहीं दोनों से परे ही कहा यह विशेष वाक्य आया तो ये वाक्य को तो अपरा मैं मांग सकता अध्यारोप था क्या था वो अध्यारोप था अभी अववाद ला क्या है निकेति अववाद आ गए ऐसा ईश्वर रास्ती ऐसे कहीं है क्या नहीं कहा प्रस्तुत ऐसा आरंभ करके प्रस्ताव लाकर नेदी नेदी नेदी पर, प्रस्ता दे दे। ने दिखेती प्रस्ताव प्रतिषेधि आगे भाग्य प्रतिषेध करता है नीति गये निषेध करता है न एवं ईश्वरों प्रस्तुत प्रतिषेध उपलब्ध थे ईश्वर को प्रसंग लगा करके आगे निषेध करता हूं तो ऐसा प्राप्त नहीं है इसलिए ईश्वर इस तो नहीं है कह नहीं सकते प्रतिषेध अभाव सत्ता न बहुत किंतु अपराप्तत्वा पूर्वादी शंका करता है महाराज प्रतिषेध का अभाव है इसलिए ईश्वर इस तो है ये नहीं माना जाता क्यों उसके प्राप्ति में इसलिए निषेध नहीं किया प्राप्त हो सत्य प्राप्ति हो तो निषेध करेगी उसकी प्राप्ति नहीं है ही नहीं वो तो क्या कोई निषद थोड़ी होता है ये है मीमांसापूर्ण शे प्रतिषेदा सबरो नवती ईश्वर नवती न कि अतिषेद कांतु अच्छा यथावत प्राप्त भूता निषिध्यते पूर्वाभूत जैसे पूर्वाधिक यथा रावता प्राप्ता भूत है सबको मार के खाने की इच्छा है प्राण मात्र के खाने की इच्छा है भूतों सब की हिंसा करना सबकी हिरावत कर है तो उसको किसको सिखाना नहीं पड़ता सोता खाने की इच्छा है स्वाभाविक है रावता प्राप्ता प्राप्ता भूत हिंसा स्वभावता प्राप्त जो भूतों की हिंसा है वह निषि निषेध किया जाता है प्राप्ति होने पर निषेध पूर्वाधिक हिस्सा भूतों की हिंसा प्राप्ति है उसका निषेध किया जाता है माने मां महिंसा मा, मा सर्वाह भूता ऐसे वाक्य के निषेध किया जाता है नैव ईश्वर से प्राप्ति रहती ईश्वर के कोई प्राप्ति है नहीं कहीं कोई वाक्य ही नहीं ईश्वर संबंधी अन्यथा सिद्धि में आज संजय होता था अन्यथा सिद्ध है माने ईश्वर होता तब तो निषेध करते ईश्वर है नहीं इसमें निषेध करने की आवश्यकता नहीं हुई ये संख्या है उसके प्रभावी की टिप्पणी में अन्य सिंधा प्रतिष्ठा भाव से अनुथाशन था और कहा प्रतिषेध का अभाव कहा था ना ईश्वर में यह करके प्रतिषेध बचन में अन्य सिंधता है प्राप्ति ने इसलिए निषेध नहीं किया इसको प्रतिषेध करने की आवश्यकता क्या जब भाई नहीं तो क्या निषेध करना ये श्रह हो गई इसके उत्तर में जाते हैं प्राप्ति अभावात चेतना उत्तरत्वाद यह संग्रह वाक्य है प्राप्ति अभावा दी निषेधा पूर्व के साथ न निषेधाएगा प्राप्ति का अभाव उनसे निषेध नहीं किया सब कहते हैं न उपतत्वाद प्राप्ति दिखाया पूर्व पूर्व पृष्ठ में ईश्वर संबंधी प्राप्ति बहुत सारे दिखाया उपतत्व पूर्व पृष्ठ में न लिप्यते लोग दुखे न बाह्य इत्यादि स्मृतियां दिखाई उठता है क्यों नहीं इसकी व्याख्या है न हिंसा विधि प्राप्त रहा पृथ्वी न आरभ थे न ना हिंसा जैसे बात के आता है ये वहां पर प्राप्ति थी रागता प्राप्त है उसने निषेध किया न हिंसा सर्वाणु भूपा के द्वारा यहाँ प्राप्ति नहीं है ईश्वर की प्राप्ति हो तो निषेध करते प्राप्ति नहीं प्रतिषेद नहीं है बताया ईश्वर का सदभावी न्यायश्वर तत्व ईश्वर के होने में सदभाव में बहुत सारी युक्तियां बताई गुरु बता दिया था ये कहा एक नंबर की टिप्पणी सूत्रों में आगे संक्षिप्त जो संग्रहवाक्य था उसकी व्याख्या किया टीका अप्रतिषेधा विधि संग्रहवाक्य प्रकारांतर जाए जो अप्रतिषेधा तो ये वाक्य को प्रकारांत से व्याख्या करते अथवा व्यर्थ करते हैं अथवा ये होगा अथवा अप्रतिषेधा विधि कर्म फलदादे ईश्वर का नाम प्रतिषेधो अस्ती ना ये सिद्धांति बोल रहे हैं कर्म के माध्यम से जो फल मिलना है माने ईश्वरवादी को भी कर्म को आगे तो करना पड़ता है नहीं तो भैसम में नहीं घृण दोष आता है ईश्वरवादी है उनको भी इसलिए दीमाशा बने ईश्वर है ही नहीं करके बोली ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं जब कर्म के बिना फल नहीं होना है तो फिर गुजरे क्यों रखना वो ईश्वर के बीच में कर्म ही फल देता है यहां ईश्वर आदि शब्द हाय हुए हैं वो तो कर्म की प्रशंसा मिल जैसे वो राजा के समान काम कर रहा है इसको जैसे राजा होता है उस प्रकार का काम कर रहा है इसलिए उसको ईश्वर बोल दिया सक्षम ये मुका कहना है अथवा अप्रथ्य कर्म फल आने के कहा था पूर्व में तो इसका ये कर्म के द्वारा फल देने में ईश्वर कालादिना प्रतिषेध वस्ती है ईश्वर कालादि भी साथ में है किसी काल में होगा ईश्वर से होगा किसी समय भविष्य का फल होगा ईश्वर से होगा उसको प्रतिषेद नहीं है का ये भी अर्थ होता है प्रतिषेद नहीं है कर्म है किंतु सहयोगी वो भी है खाली कर्म ही फल रह देगा ये कहना चाहते हैं ठीक है स्वर्ग कामों देता इत्यादि शास्त्र याद से फल आयोजन सब तय भी न सहकारी अंतरिक्षेद भी करेंगे स्वर्ग कामो ये देता वाक्य है ये मीमांश को विशाल से समझा रहे हो ये देता सर्व काम ये देता है ये रीतिया जो वाक्य है ना शासन है।, है यार से फलदायी ने शक्ति ज्योति याद में फलदायी शक्ति है फलदायी में शक्ति है याद फल देता है याद ऐसी शक्ति है उसमें ऐसा व्योत करता है प्रकाशित करता है वाक्य न सहकार्य अगर उनसे किन्तु अन्य सहकार्य का विषय वो वाक्य नहीं करता याद फल देता है ये तब तो अर्थ आया अन्य कोई साथ में नहीं है अकेला फल देता है ऐसे कोई है क्या ऐसा अर्थ निकलता है नहीं नहीं ईश्वरवादी बोल रहे हैं ठीक है स्वरूप काम येजत इत्यादि शास्त्रों याद से फलदायी शक्ति ज्योत ठीक है याद फल देता है फलदायी की शक्ति है उसके पास ये इतना तो प्रकाश करता है वाक्य कि सहकारी अंतर निषेधा ये थी अन्य सहकारी का निषेध तो नहीं करवाता केवल कर्म ही फल देगा याद ही फल देगा अन्य कोई नहीं देगा ऐसा तो नहीं है सहकारी होते है। बाक्य भेद प्रसंगा ऐसा ऐसा करेंगे तो सो का सौका ये देता वाक्य ये कहें एक मीमांसों का वाक्य भेद करना बड़ा दोष माना है उन्होंने तो एक तो में शक्ति को देना और अन्य को निषेध करना दो वाक्य बनाना पड़ेगा दो वाक्य करना मीमांसों के लिए विरुद्ध है वाक्य भेद प्रसंगा बाक्य भेद न करेगा अन्य का निषेध नहीं करता आगे करें इत शास्त्र अयोग विवच्छेदकम वाक्य अन्य योग विवच्छेदकम जगह देखो ये, ये तो शास्त्र है सौ प्रकार को इत्यादि वाक्य हैं ये अयोग विविच्छेद है ना कि अन्य योग छेद नहीं है कर्म से ही फल मिलता है नहीं कर्म से भी फल मिलता है अन्य से भी मिलता है ऐसा अर्थ है मान जब एवकार लगाते हैं विशेषण के साथ जब लग जाता है तो अयोग विवच्छेद हो जाता है और विशेष्य के साथ पर, लगने पर अन्य योग व्यवच्छेद हो जाता है अन्य जागृति कर लेगा हो और क्रिया के साथ जब योगा लग जाए तो योगा अत्यंत अयोग व्यवच्छेद हो जाता है जैसे खुँ, संख पांडुर एवं शंख का विशेषण पांडुर संघ श्वेत ही होता है कैसा होता है तो संघ श्वेत होता है तो अन्य श्वेत नहीं होते हैं तो अन्य श्वेत होते हैं अन्य का पाना का पाना का निषेध नहीं कर सकता होगा हाँ शंख जो होगा वो सफेद ही होगा इतना तात्पर्य होता है ये नहीं कि अन्य कोई सफेद होते ही नहीं संसार में केवल शंख ही है ऐसा अर्थ नहीं होगा शंख ये एव ये अयोग्यवच्छेद है और पात एव धनुर्धर जब बोलते हैं और को ही धनुर्धर बोला है धनुधारी बहुत सारे मिलते हैं किन्तु अर्जुन को ही दिया संनुर्धर करके वहां विशेष्य के साथ अवकार है पार्थ एव धनु धनुर का पार्थ एव पार्थ विशेष्य है धनुर्धर विशेषण उसका तो पार्थ एवं धनुर्धर में विशेष्य के साथ अवकार है तो अन्य का योग की ज्यागृति कर रहे अन्य कोई धनुर्धर संसार में नहीं है अन्योगित है अन्योग और नीलम उत्पलम भवती ऐसे भाग्य प्रयोग करेंगे नीलम उत्पलम भवती नीला कमल अथवा रक्तम उत्पलम भवती है यह रक्त कमल होता ही है अन्य कमल नहीं होता ये बात में अन्य भी कमल होते हैं श्वेत कमल भी होता है एवं नीलम उत्पलम भवती है केवल नील ही कमल होता है यह अर्थ नहीं आता कमल नील होता ही है अन्य भी नील होते हैं कौन कमल इसको कहते हैं अत्यंत अयोग व्यक्षेद यहां पर जो तो शास्त्र आया स्वर्ग काम येजित शास्त्र ये, ये मीमांसको समझा रहे हैं कह रहे कि इधर से शास्त्र अयोग व्यवस्थेद हो गया अयोग व्यवस्थेद है माने विशेषण के साथ में योग कारण नशेष के साथ ये कर रहे हैं माने कर्मा एव फलम ऐसा नहीं होगा फलम कर्मण फलम एव, एव ये होगा कर्म से फल होता है अन्य से भी होता है खाली कर्म से ही नहीं ये लेना चाहता अन्य माने ईश्वर आदि सहकारी है ये लेना चाहते हैं इत शास्त्र जो स्वर्गाम जित इत्यादि शास्त्र जो है अयोग्यक्षेदकम यह अयोग्य विच्छेद है न अन्य योग विच्छेद अयोग्यक्षेत्र करें शास्त्र को अन्य योग्य कर्म से ही फल मिलता है ऐसा नहीं कर्म से भी फल मिलता है ही और भी अंतर हो जाता है ये लगाना कर्म से भी फल मिलता है साथ साथ ईश्वर है काल है बहुत सारे है वहां सहयोगी ऐसा लगाना न कि कर्म से ही फल मिलता है ऐसा नहीं है ये कर्मचार जैसे देखो स्वर्ण काम ये जता बात क्यों मिलेगी अगर केवल कर्म मात्र से फल मिलेगा कहेंगे तो फल मिलने वाला नहीं होगा क्यों स्व चंद्र बिमित्तम निरपेक्ष कर्म फल हेतु तो अनुपल भाव स्वर्णी जी लालच है उसको वहां जाने पर यह मिलेगा वो मिलेगा माला माला पहनाएंगे स्वागत करेंगे हाँ दाशियां मिलेगी बहुता लालच है उसके कारण से कर्म फल देगा न केवल कर्म फल देता स्वर्ग काम का लिए भी ये बात है, एक शब्द के अपेक्षा होगी एक सर्वचन्द्र निवित निरप्रेक्षक से कर्म हो फ हेतु काम भाव स्वर्ग के जो लालच है उनके पास वो निमित्त न हो तो कर्म फल हेतु नहीं बन सकता है सो उसके लालच के कारण ही कर्म करता है वो स्वर्ग जो लालच है उसको इसलिए कर्म करे स्वर्ग काम ही काम वाला करें कौन करे जो स्वर्ग से है वहां जाएगा अमृत पिएंगे हम करेंगे करेंगे कामना वो गरें गरें। काम तो करें नहीं करेगा अगर कामना रही तो याद करेगा वो नहीं करेगा स्वर्ग के लिए क्यों करेगा ये कहा कि पाठ की अनुपम भाव नहीं मान विरुद्धम सत्यम प्रतिपादित अन्य विलबवाचकाभाग याद अन स्वर्गव नुत सना प्रति न सक्यम यह माने अन्य प्रमाण से जो विरुद्ध हो माने कर्म फल देता है साथ में अन्य भी होते हैं ईश्वर नहीं है अन्य कोई काल तो नहीं है काल के बिना कर्म मिलेगा फल मिलेगा ऐसे मानांतर जो विरुद्ध होगा उसको प्रतिपादित न सकम प्रतिपादन करना संभव नहीं होता मानांतर से विरुद्ध को प्रतिपादित करना केवल तो तो कर्म से ही फल मिलता ऐसा कारण विरुद्ध होगा अन्यथा अगर कर्म से ही फल मिलता अन्य किसी की अपेक्षा नहीं काल की अपेक्षा नहीं ईश्वर की अपेक्षा नहीं तो जैसे कर्म करता विषय फल कौन मिलता उसे इस मान को स्वर्ग को नहीं मिलता जब एक बुरा होती करते ही स्वर्ग मिलना चाहे क्यों नहीं मिलता मानव समय पर मिलेगा ईश्वर फल देगा कर्म को देखते हुए फल देगा ईश्वर देगा फल फलदाता ईश्वर होता ये मानना पड़ेगा ये कह रहे हैं अमृता विलंब और का स्वर्ग काम हो ये देता स्वर्ग स्वर्गो भविष्य ऐसा कोई भविष्य प्रयोग तो है नहीं वहां का स्वर्ग का काम यह स्वर्ग भविष्य ऐसा तो नहीं है वर्तमान में स्वर्ग क्यों तो नहीं मिलता उसको अगर अन्य सहकारी हो केवल कर्मे फल देता हो तो वर्तमान जैसे याद हो गया वैसे स्वर्ग क्यों तो नहीं होता ऐसे विलम्बवाचक शब्द तो है ना भविष्य ऐसा तो होता नहीं वहां ऐसा है विलंब बाचक रहा विलंबवाचक शब्द नहीं है वहां स्वर्ग काम में यह देता इसलिए याद अहमकरण है याग के साथ साथ ही जैसे याद पुराना होती होती है उसी काल में यजमान को स्वर्ग मिलना चाहिए स्वर्ग बहुत न होता से आप ऐसी बात की क्यों नहीं बोलता चाहिए क्यों होता है? कार्य से अन्य भी होते हैं सहकारी हैं। कर्म की प्राधान्य जरूर है किंतु सहकारी ईश्वर है काल है केवल कर्म ही फल देगा ईश्वर की आवश्यकता नहीं ये गलत है चार, चार।, चार सुनने सर्वं नियमादि नम सर्ववाक्यम सावधान ये जाना गया सर्वसाधन है। जब सब वाक्य में यकार लगातार ही बोला जाता है सर्वं सर्वक्यं सावधारण अवधारक सही होगा अवधारको में एवकार कर्म एवं फलम ऐसा क्यों तो नहीं माना जाए सर्ग काम ये बाक्य में कर्म एव फल सर्व वाक्य मीमांस प्रकार इतना इत शास्त्र अयोग व्यवचेद इसको अयोग्यवसे कर्मण एक फल प्राणी के लिए अन्य होगा नहीं आशा अन्य के साथ है ईश्वर है काल है ठीका का। अच्छा थी। ठीक अतो यथा मात्र सिद्धम सर्वकर्म बनता है निम्न तत्व इष्ट अन्य प्रमाण से सिद्ध सर्वकर्म यदि वाक्य में तो नहीं है वो अन्य प्रमाण से सिद्ध जो माला आदि चंदनादिव सेविका आदि के निमित्त को लेकर भी इष्ट है तथा ईश्वर से आप इष्टभ्यम इस प्रकार ये ईश्वर को भी वहां मान्य होगा नचर कहा ये भाष्य में कहते हैं नचर निमित्तापेक्षम केवल में कर्परे का प्रयुक्तम भावों दृष्टम अन्य किसी भी निमित्त के लिए बिना केवल कर्ता के माध्यम से ही गो फल देता है ऐसा नहीं माने यजमान को फल देगा कर्म ही फल देगा निमित्त को लिए बिना माने ईश्वर और माने काल को लेने ही पड़ेगा स्वर्गादी की लालच भी निमित्ता है वहां कई निमित्त हैं ना पर कई कर्म ही फल देगा ऐसा कहना उचित नहीं ये ठीक कि ईश्वर से इतर से ईश्वर फलदार वर्तम्य इस हेतु से भी एक तर्क देने वाले हैं और इतर से मैं इस कारण से भी इस ईश्वर फलदाता इस ईश्वर को फलदाता का मानना पड़ेगा कहना पड़ेगा क्यों प्रध्वस्त से याद से करण को तो असमवाद जो नष्ट हुआ या गया पूर्णावधि हो गई तो ना एक के समाप्त हो गया वो स्वर्ग दे सकता है कारणों तो अभाव कारण ही नहीं होगा स्वर्ग का कारण बनी ही नहीं सकता क्यों वो नष्ट हो चुका है वो पूर्णावधि होने पर एक समाप्ति हो गई तो वो कारण बन ही स्वर्ग का यही है प्रधस्त से आय से माना ईश्वर को अगर फलदाता नहीं मानेंगे ईश्वर फलदाता मानेंगे तो इस व्यक्ति ने अंक समय में ऐसा कर्म किया था उसका अब अनुरूप फल इसका अमृत देना है ईश्वर इस तरह का फल देना है ईश्वर है फलदाता ईश्वर बन जाएगा कर्म की अपेक्षा करेंगे फल देगा अगर ईश्वर नहीं मानोगे तो कर्म तो नष्ट हो गया नष्ट हुआ कर्म क्या फल देगा यही प्रभस्तारसमस्तुआ कारण असंभव जो हुआ मैं स्वर्गता कारण तो का कारण तो नहीं आएगा फल का कारण तो नहीं आ सकता है नंबर में ईश्वर अस्त निम्सा स्रगा विव दातवा सू यागे देखो न दाप्तवश्वरभस्तव मान्यत ही आपके कहना हम मान लेते हैं मीमांसा मानते हैं निमित्त मात्र हो किन्तु न दातृतवान फलदाता ना हो बस फलदाता तो करना ही है न दातृतवान दाता नहीं हो सकता फलदाता नहीं सतु याद है वो फलदाता तो यागी है ऐसा जब कहेंगे तब टीका ने कहा नष्टा याद कैसे फलदाता बनेगा जी फलदार में है यार फलदाता गा को फलदार में रहना चाहिए स्वर्ग मिलना होगा अगले जन्म में या दस पीढ़ी दस जन्म के बाद सौ जन्म के बाद कहाँ जाके फल मिलना होगा फल आता रहेगा कर्म रहेगा यही काम अच्छा ये नहीं तो तो सर्थ सर्थ होता। नहीं नियत टीका नियत और पूर्वजम ही कारण कार्योत्तम नई आयोजन कहा कारण कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारण हो कार्य के ठीक पूर्व क्षण में जो नियत हो नियमित रहे उसको कहेंगे कारण अब यहाँ पर कार्य होगा भविष्य में तब स्वर्ग कर्म होना है और कर्म नष्ट हो गया स्वर्ग मिलने के ठीक पूर्वक्षण में याद नहीं है ये कारण का अर्थ कहते हैं नियत पूर्वक्षण सत्व तो ही कारण कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणों में नहीं, नहीं आए तो उनका कहना है कार्य के ठीक परीक्षण में कारणों को मौजूद होना चाहिए नहीं तो कारण बन ही नहीं सकता नियत पूर्वक्षण सत्तम ही कारण बन कारणों का लक्षण यही है नियत पूर्वक्षण किसत कार्यात कार्य से ठीक पूर्वतम पूर्वोक्षण सत्य तो जो होगा वो कार्य कहा जाएगा न स अपूर्व द्वारा में उपग्र थे दीमा ने कहा कि कर्म तो नष्ट हो जाता है तो बीच में एक तो अपूर्व को पैदा हो जाता है वो फल काल तक तो रह जाएगा ये उनका तर्क है कहां तक सत्य और दिखाएंगे अपूर्व के, के माध्यम से फल फल काल में अपूर्व रहेगा अपूर्व में धर्माधर्म जो अदृष्ट जो माने रहेगा ये उल्टा कहना है देखो न अपूर्व द्वारा में उपग्रे अपूर्व के माध्यम से कर्म को फल दे दाता नहीं मान सकते क्यों असभी द्वार होगी द्वार तो को अनुभव है देखो दंड नहीं होगा तो ध्रमी होगी कि नहीं होगा जब द्वार वाला व्यक्ति न हो तो द्वार कैसे बनेगा जब आपकी यानी ही नहीं रहा तो वो अदृश्य कहां से हो जाएगा जब जिसके सहारों में रहना है वही नहीं रहा दंड के सहारे धनि पैदा होना था चक्र घुमाने के काम होना था दंड ही नहीं है तो क्या नष्टदंड में भ्रमी हो पाएगा नहीं हो पाएगा द्वार वाला न हो तो द्वार हो ही नहीं सकता वो तो द्वार है तुम द्वारवा मानते हो किसको अदृश्य को द्वार मानते हो द्वार वाला याद को मानते हो जब द्वार वाला ही नहीं रहा तो द्वार कैसे रहेगा ये दे रहे असती द्वार होगी जब द्वार है ही न होने पर यानी यज्ञ को याद तुम द्वार वाला मानते हो यज्ञ अदृष्ट के द्वारा स्वर्ग देता है यही तो है तो अब जैसे द्वार मानते हो और ये है द्वार वाला है तो द्वार वाला नहीं है तो द्वार कैसा जाएगा औषधि द्वार होती द्वारा तो हम करते द्वारा तो हमें संभव ही नहीं है न तो औसत पाना है दृष्टांत उन्होंने दृष्टांत दिया था जैसे औषध का सेवन करता है व्यक्ति तो उसे क्या हो जाता है एक संस्कार पैदा हो जाता है औसत तो दूसरे दिन शौर से निकल जाता है नष्ट हो तो उसका एक संस्कार बनता है उस संस्कार से आगे आरोग्य प्राप्त होता है संस्कार रहेगा आरोग्य तक वैसे ही यहां भी कर्म नष्ट हो जाएगा औसत पान के दृष्टांत दिया हुआ है उसके द्वारा अदृष्ट पैदा हो जाएगा अदृष्ट संस्कार है और संस्कार बना रहेगा यह कहना चाहेंगे तो उसका निषेध करते हैं ना दृष्टान्त औसत प्राण आदि दृष्टान्त बताया था उसके लिए दर नहीं हो सकता क्यों औषधा अवयवानाम संस्कृतान फल काल पर्यत अनु कालांतर फल अभिप्री इति सिद्धांत मानते हैं वहां संस्कार पैदा होता है औसत पाउ से ये नहीं है औषधि के ही कुछ अवयव शेष रह जाते हैं शुद्ध अवयव ये कहते हैं औषध अवयगा नाम संस्कृतान संस्कृत अवयव है अवसर का ही शुद्ध अवयव फल काल पर्यत अनुवर्तमान तक अनुवर्तन करते हैं वो औसत काये छोटे छोटे कण अवयव वही यहाँ का आराम कर फल वो होते हैं मान औषधि का आराम का फल होगा ना कि औसत का संस्कार औसत कई छोटे छोटे काम उसमें संस्कार बनते रह जाते हैं है। मानी औसत का अवय भी रह जाता है शुद्ध काम रह जाते हैं जैसे कि आरोग्य के कारण होता है की की ना कि औसत नष्ट हो गया और संस्कार पैदा हो गया संस्कार आरोग्य देगा यह नहीं है ऐसी सुधार व्यक्ति कहा कि परेशानी है ना संस्कृता संस्कार से सा तेसाउ कालाधिक्रता आरोग्य योग्यता रूप है माने औसत के जो अवयव संस्कृत हो क्या संस्कार है उनमें तो कहते हैं कि तेम कालाधिक्रता उस अवयव में औसत के अवैध में जो काल समय आने पर क्या होगा देश काल कालाधिकृत होगा कोई औसत कहीं काम करे कहीं करें, काम न करे किसी काल में काम करे कहीं काम न करे देश काल आदि की अपेक्षा रहते हैं आदि भी संस्कार से तेसाम मैने अवयालय जो अवैध हैं अवसर के अवैध उनका कालादिता आरोग्य योग्यता होगा यही संस्कार है कालादि के माध्यम से क्या लाभ है उसने आरोग्य का योग्यता आना परिपाक विशेष में परिपक्वता आ जाना परिपाक हो जाना अवसर के अवय को यही है वह संस्कार युवा इसलिए भाष्य में कहते हैं नचर का नचर विनष्टों की आगे कालांतर है भवती नष्ट हुआ याद कालांतर में फल देने वाला होता ये सोच करके मत बैठे आ होने का पाएगा अगर ईश्वर न हो तो याद फल देता है हम निषेध नहीं करते नष्ट होने पर भी ईश्वर के हृदय में मन में ये बातें बैठ जाती है कि इस व्यक्ति ने ऐसा कर्म किया है इसको ऐसा देना चाहिए इसके बाद हमसे है। बाकी कर्म ही फल देगा ईश्वर में एक चलता है एक न तो बिना कालांतर फल नष्ट याद स्वतंत्र रूप से कालांतर फल दे ये नहीं हो सकती ठीक है कथम करिए ईश्वरों पापी नष्ट फलदाता रोप देते कहते हैं ईश्वर भी तो जब याद नष्ट हो गया तो उसका उसे माध्यम से फल देना है तो ईश्वर भी कैसे फल देगा उसे याद का जब नष्ट याद का जब याद नष्ट हो गया तो ईश्वर फिर कैसे फल देगा आपके यहाँ जब का है कथम जब हमारे नहीं हुआ तो आप कभी नहीं हो पाएंगे कथम ईश्वर हो तो होगी नष्ट से यादस नष्ट से फलदाता देते नष्ट का फलदाता कैसे होगा याद तो नष्ट हो गया उसी के बाद कुछ फल देना है कैसे होगा तब तक हो जाता है लोग में दृष्टान्त देखा जाता है एक व्यक्ति सेवा करता है किसी की सेवा करने पर एक समय होने पर महीना साल छह महीना जो होने पर उसके अंतकरण में एक संस्कार डाल देता है कि इस व्यक्ति ने इतना सेवा की है ऐसा उसके अंतकरण में संस्कार पड़ जाते हैं बुद्धि में संस्कार पड़ जाते हैं और संस्कार होने पर उस समय पर फलदाता पड़ जाता है उसके रखेगा नहीं दे ठीक इसी प्रकार जो भी आगा भी करता है यजमान ईश्वर के हृदय में संस्कार डाल देता है ईश्वर को पता लग जाता है इस व्यक्ति ने ऐसा काम किया है कोई नष्ट होने पर ब्याज नष्ट होने पर भी प्रतिदिन जो सेवा करता था सेवा तो नष्ट होती रही कल की सेवा आज नहीं है आज की सेवा कल नहीं रहेगी किंतु महिला भर भी उसको दे देता है जो भी वो खुश खुश के जो भी देगा पुरस्कृत करेगा देगा देता है तो उसके हृदय में बुद्धि में वो संस्कार डाल देता है माने उसके हृदय में संस्कार पड़ जाता है इस व्यक्ति ने ऐसा काम किया है इसको कुछ देना है तो ऐसे माध्यम से देता है और इस तरह से देना करके देता है ठीक इस प्रकार ईश्वर की बुद्धि कभी संस्कार पड़ जाता है इसलिए ईश्वर फल दे सकता है कर्म नष्ट होने पर ये यहाँ उत्तर देना चाह रहा है शब्य बुद्धिगत कहा जैसे शब्द पुरुष है सेवा लेने वाले को शब्य बोलते हैं सेवा के योग्य होता है तो शब्य वक्त बुद्धि सेवक एवं जैसे सेवक के द्वारा शब्द के बुद्धि में संस्कार डाल दिया जाता है वो तो सेवा करता है तो शब्य व्यक्ति के बुद्धि में एक संस्कार पड़ जाता है कि इस व्यक्ति ने ऐसी सेवा की है अच्छा बुरा जैसा आया होगा उसी प्रकार से फल देगा हो किसी को दंड भी देता है गलत काम करेगा दंड नहीं जाएगा शब्द और किसी को देगा तो शिव्य बुद्धि जैसे शब्द के बुद्धि में सेवक में जैसे शब्द के बुद्धि में संस्कार करा दिया सेवा के माध्यम से ठीक इसी प्रकार सर्वज्ञ ईश्वर संस्कृत आयाम उस यज्ञादि कर्मों के द्वारा सर्वज्ञ जो ईश्वर है सर्वज्ञ है कर्ता कौन है यज्ञ किस प्रकार हुआ है फल किस प्रकार है सब जानता है सर्वज्ञ संस्कृत आयाम ईश्वर के बुद्धि में संस्कार करने पर जब यह करेगा यजमान ईश्वर की बुद्धि संस्कार कर जाता है कि इस व्यक्ति ने इस तरह से ऐसे समय में ऐसा संस्कृत आयाधी कर्म के द्वारा संस्कृत हो होगी ईश्वर की बुद्धि यजमान ने बुद्धि संस्कार कर दिया ईश्वर की ऐसा होने पर विनष्टे भी कर्म नहीं कर्म के नाश हो जाने पर कर्म तो नष्ट हो गया होने पर भी शेब्या जैसे से प्यारिव जैसे शेब्य से सेवक को फल मिलता है अनुग्रह या निग्रह दोनों में से कोई एक मिलता है अनुग्रह हो चाहे निग्रह हो गलत सेवा करेगा उल्टी सेवा करेगा तो उसका निग्रह भी कर देगा और सही से सेवा करेगा तो उसको पारितोषिक देगा अनुग्रह करेगा से प्य्यार इवा जैसे शेद्य से सेवक को फल मिलता है सेवा करने का कर ठीक इसी प्रकार ईश्वर फलम को पूवती ईश्वर से करता को इल्मान को, को कर पूजम था से ईश्वर फलम भगवती ईश्वर से फल जाता था है तो यही ठीक होता है फलदाता ईश्वर ही होता है हाँ फल हाँ कर्म के माध्यम से होगा किंतु तो फलदाता ईश्वर होगा ये सिद्ध होगा ठीक है टीका टीका मैं करो कृष्ण दोनों दोनों सेबि को सेवक ये नहीं विषम उपन्यास विमान सर्विस है ये विषम उपन्यास है सेबि के समान सेवक सेवक ने सब्र बुद्धि में संस्कार डाल दिया तो फल देता है जैसे वैसे यजमान ने कर्म करते समय में ईश्वर के यहाँ संस्कार डाल दिया मैंने ऐसा कर्म किया है करके डाल दिया है उसके आधार फर्म मिलता है जो कहा ये विषम दृष्टान्त है उपन्यास दृष्टांत भी समाए क्यों शब्य से ही सेवक संविधान शब्य का तो सेवक पास में है तो उसने क्या किया पता लग जाता है और ये याद यजमान कहा है ईश्वर कहां है पता ही नहीं तो कैसे होगा यही है शब्य से ही सेवक संविधान अवेद की ओर बुद्धि ऐसी बुद्धि हो सकती है शब्द क्या इस व्यक्ति ने ऐसे मेरी सेवा की है क्यों तो नजदीक में पास में है अनेना हम सेवित मैं इसके द्वारा सेवित हो गया हूँ ऐसी बुद्धि हो सकती है यहाँ तो ठीक है दृष्टांत तो ठीक है कैंप ईश्वर विद्या ईश्वर कैसे जानेगा इस व्यक्ति जाने का ने काम किया करके वो कहना है तो पता नहीं है ईश्वर को विद्या अनेना बुझी इस व्यक्ति के द्वारा मई पूजित हो गया संस्कारित हो गया कैसे पता लगेगा अत ईश्वर में स्टी इसलिए ईश्वर के विशेषण क्या लगा सर्वज्ञान सर्वज्ञ है सब जानता है चाहे आप छिप करके करो तब भी जानता है मन में सोचो तब भी जानता है अंतरयामी है सोचने को भी जानता है यह नहीं बाहर की क्रिया हो अंधेरे में करो चाहे कहीं भी करो अच्छा पूरा जो भी आपने किया होगा को पता लग जाता है इस तरफ बाहर में भीतर ही है अंतरयामी रूप से है सर्वज्ञी सही नित्य और सर्वसनिहिता वो नित्य है और सबके सन्निधि में है ये नहीं कि किसी एक व्यक्ति से से विशेष क्योंकि ईश्वर सर्वभूतान हृदय रुद्रिष्ठ हम गीता पढ़ते तो है कि उसका अनुपालन नहीं करते हम गैर कर देते दे भुता है। हैं अठारह अध्याय गीता में है ना अठादश में ईश्वर है सर्वभूत ऋषु भूताना हृदय ऋदी ब्राह्मण सर्वभूतानी द्रारूढ़ पढ़ते हैं केवल पढ़ते ही है टेब के तरह अनुपालन नहीं करते मान ईश्वर जब सर्वत्र है हृदय में तो यहां भी तो होगा जिसके भीतर भी के ये यहां गिरता ही नहीं क्या ईश्वर को पता हो जाता है ये करते हैं सही सर्वन ईश्वर एकदम संहिता सर्वसनिहिता सबके समिधि में है वो सर्वज्ञ और समिधि भी है सर्वज्ञ भी एक आप क्या सोचते हैं वहां तक है। है, जानता है क्या करते हैं वो तो जानता ही है क्या सोचते हैं यह भी पता लग जाता है ईश्वर सर्वभ नि सर्वृतिष्ठ दी क्या कहा है और इधर ये शत्रुदय कहा है बहुम में व्यतीता जन्मानी कव जाम बेदसाणी नत बहुत सारे जन्म तुम्हारे भी हो गए मेरे भी हो गए क्योंकि जीव के और ईश्वर की इतनी महिमा है ईश्वर अवतार लेते हैं जीव जन्म लेता है ये माया के ठंधे में आकर के फंसता है कोई इसको उतारने के लिए आते हैं उभारने के लिए आते हैं जैसे कोई व्यक्ति कुआ में गिर जाता है वो गिरे होंगे उठाने के लिए जो ऊपर लगाने के लिए जाएगा सावधानी से जायदा वो गिरता नहीं है वो सावधानी से जाएगा उसको भी ऊपर लाएगा वैसे ईश्वर हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है जीवों की स्थिति ईश्वर की स्थिति जीव तो माया के फन्ने में पूजे में पड़ जाता है या संसार में पड़ जाता है ईश्वर तो ऊपर करने के लिए अवतारण देता है अवतारण देती अवतारण नीचे उतरते हैं वो ऊपर से नीचे उतरते हैं हम गिरते हैं वो उतरते हैं उतरने न गिरने में इतना अंतर होता है तो काम में हम भेद सर्वाणी न तो दर बता है जीव और ईश्वर में जितने भी आर्थिक जन्म हुए ईश्वर में सब पता है इस भी बार बार कई बार यदा यदाई धर्म से ज्ञान भक्त भारत अब्दुल से तदा श्राम में हम बहुत सारे पाते हैं जब जब आपत्तियां आती है तब तक अवतार उत्ता हो रहा है तो बहुत सारे जन्म होंगे भी हैं अच्छा और जीवों में भी असंख्य जन्म है किंतु सारे जन्मों को जीवों के अपने बारे में कितने जन्म हुए सब ईश्वर जानते हैं यदि जीवों को पता नहीं पूर्वजन्मों को क्या पता नहीं क्या क्या था पता नहीं और आगे क्या होगा ये भी नहीं पता याद दूर की बात सुनें पूर्वजन्म में क्या था किस शरीर में था यह नहीं मालूम और आगे किस शरीर में जाना है ये भी नहीं पता तो ये स्मृति यहां कहा इसलिए ईश्वर सर्वज्ञ है और सबके संगहित है पूर्वाजी की शंका थी ना कि सेवज तो सेवक के पास है इसे उसके पता लग जाता है ईश्वर सेवा की ईश्वर कहा है पता नहीं कैसे पता लगेगा तो कहें उत्तर है इसका अभी ठीक है देखिए एक तो कर्म अने अनुष्ठित होगी कर्म ईश्वर से बुद्ध हो आरोह कर्म संस्कार मैंने के द्वारा जब ईश्वर को संस्कार कर देना कहा ईश्वर की बुद्धि को संस्कार डालना हम लिखा डालना है यह कर्म अने अनुष्ठित यह ईश्वर को समझ में आ जाना है युग यह कर्म इस व्यक्ति द्वारा किया गया चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो ये तक मान कर्म ये, ये जो कर्म है कर्म अनेला अनुष्ठित कर्म तरह से बुद्ध हो आरोहे और कर्म के माध्यम से ईश्वर के बुद्धि में बड़े बात बैठा देना ये संस्कार होता है आरोहे गो तो कर्म संस्कार कर्म का संस्कार यही है और तो बसा उस संस्कार के कल से विनष्टेगी कर्म कर्मणी कर्म के नाश हो जाने पर भी एक आदि नाश हो जाते हैं गृष्टे भी कर्म होश्वर आप फल हम ईश्वर से फल होना संभव है क्यों कि ईश्वर को पता है इस व्यक्ति ने ऐसा कर्म किया था आज कर्म नहीं है फिर भी ईश्वर फलदाता हो जाता है यही है माना मीमांसकों का और वेदांतियों का ईश्वरवादी का यही अंतर है और किसका सत्य है आप अपने विचार करें दो नेगेटिव पढ़ी है दोस्त को कहा एक भाषण है अच्छा ठीक टीका नानू अपूर्वम खंडा सर्वज्ञाओ संस्कृत आयाम इसमु खंडिता हूँ आपने हमारे अपूर्व को कंड करने के लिए सर्वज्ञ ईश्वर की बुद्धि को संस्कार डाल देता है ऐसा कहा हमने कहा कर्म से अपूर्व पैदा होता अपूर्व से फल मिलता है कहां का आपने कहा नहीं अपूर्व नहीं होता द्वार ही नहीं रहे द्वारवती द्वार वाला नहीं रहेगा द्वार कहाँ से रहेगा जब दंड ही नहीं है तो भ्रमी कहां से पैदा होगा घर कहां से पैदा होगा भ्रमी पैदा हो ही नहीं सरकार दंड तो द्वार वाला ही रह जाए तो फिर द्वार कैसे रहेगा या हमको हमारे यहां खंडन कर दिया आपने माने करना ही नहीं रहेगा नष्ट रहे हो गया और नष्ट करने के माध्यम से वो कैसे रहेगा वो किसमें आश्रित होते रहेगा दंड तो हो तो दंड के आज सिर्फ हो दंड ही नहीं है तो फिर कैसे हो ऐसा खंडन किया था आपने क्यों तो रा फंस गए मैं मान सकते आप फंस गए आप अपूर्वम खंडहितुम अपूर्व को खंडन करने के लिए खंडहितु मनसा होता खंड ही मनसा होना चाहिए लुमपे तहस्य में कृपे तुमका मनस्य में परे है इसलिए तुमका मकार लो लोप है वैकल्पिक लोप है अपूर्व ख भाषा अपूर्व को खंडन करने की इच्छा है आपकी है खंडायित भाषा सर्वज्ञेश्वर बुद्धिता और बोलते हैं कि आपने संस्कार डाल देता कर्म के द्वारा किसमें सर्वज्ञ बुद्धि को संस्कार टाल देता तो आपने संस्कार मान लिया बीच में क्या मान लिया हमने अपूर्व माना आपने संस्कार माना एक ही बात हो नहीं भर था न अपूर्व खूर्व खंड नहीं हुआ हम उसी को मानते अपूर्व जो आप संस्कार बोल रहे यजमान ने संस्कार डाल देता है ये कहा था तो वही है संस्कार होगा आपने भी तो संस्कार तो मान लिया ना ईश्वर की बुद्धि में संस्कार डाल देता है यजमान यही कहा अपूर्व से तो भुणार भुणार भुणार भुणार। तो आत्मगत अपूर्व संस्कार उपाय है तो संस्कार हो ही अपूर्व क्या जीवाशत मात्र प्रत्युत्म तो केवल जीव में ही होता है करके ये पार्थम ही संस्कार के जीव में होता है खंड हो गया है जीवाश्र तत्पमात्म संस्कार महतम आयुष्ट आपराधित और ये महान आपत्ति आपने लागरातम बहुत बड़ी आपत्ति आ गई यदि ईश्वरी को धर्माधर्माश्रय अब धर्माधर्म का आश्रय ईश्वरी हो गया कौन हो गया संस्कार के आश्रय है संस्कार आज इसमें संस्कार लेते हैं उसको अदृष्ट धर्माधर्म मानते हैं उसी का आश्रय गए ईश्वर धर्माधरवाणी से ग्रसित हो गया ईश्वर आपका ईश्वर धर्माधरवादी से ग्रसित हो जाता है अहो यही हो गया अहो कौशलम आदि कुशलता धन्य हो मीमांस ने कहा इत्य तब ग्रसितुम ऐसे इस बातों को बोल सकते हैं ऐसी बात इसके खंडन के लिए कहा ईश्वर भी संस्कृति जनक थी ईश्वर की बुद्धि को संस्कार के विशेषण स्पष्ट करते हैं क्या स्पष्ट किया ये कर्म इत्यादि शब्दों कहा यह तब कर्म आने में ऐसा बुद्धि में बैठना कि संस्कार आना नहीं है वहां ऐसा कर्म इस व्यक्ति ने किया ऐसा बुद्धि में बैठ जाने बात बैठने का मान है कहा दो नंबर कर्म नर्म प्रयुक्त कर्म से होने पर यह कहा माने कर्म के द्वारा प्रेरित होकर ईश्वर के बुद्धि में आरू जाने पर आरोह विषय महा विषय हो जाने पर ईश्वर की बुद्धि में विषय जब बन जाएगा ऐसा कर्म इस व्यक्ति ने किया है ऐसा विषय बन जाने पर कालांतर अच्छा। में सर फल देता है कहा अच्छा ठीक है यथा अनेर अहम सेविता की सब्य बुद्धों संस्कृतायाम जैसे एक सब्य व्यक्ति है सेवा लेने वाले को सभ्य कहा सेवा लेता है जो व्यक्ति वो व्यक्ति को पता लग जाता है इस व्यक्ति के द्वारा मुझे ये लाभ हुआ है यह सेवा मिली है था अनेर हम सेवित इसके द्वारा मैं सेवित हो गया हूं मैंने सेवा ली है इसकी ऐसे इति शब्द पुत्र संस्कृत आयाम शब्द के बुद्धि में संस्कार पड़ जाता है माने सेवक जब तो सेवा करता है तो शब्द समझता है इस व्यक्ति ने जैसा भी सेवा की होगी अच्छी बुरी समझता है संस्कृत होकर कालांतर विनष्ट आयाम में सेवा सेवा तो नष्ट हो गई जब तक पैर काटता था तभी तक सेवा हो गई ऊपर उठाया नष्ट गया नष्ट हो गई सेवक नष्टा भी सेवायाम शब्द राजा भी फल शब्द जो होते हैं राजादी शब्द होते हैं तो उनके द्वारा फल हो जाता है सेवा नष्ट होने पर भी फल मिल जाता है शब्द से फल मिलता है सेवक को तल तो कि इस प्रकार यहां समझना जब कर्म करके जब के यजमान जब ईश्वर के बुद्धि में बातों में बहुत देता है ईश्वर को पता लग जाता है इस ने ऐसा कर्म किया है तो उसके कर्म नष्ट होने पर भी उसके आधार पर इसमें फल देता है यह होता है कहा ठीक यदि यद्यपि लौकिकाणाम कर्म नाम फलस चेतनाधीन पृष्ठम तथा वैदिक से आजादे फल दाता बिना भी बाक्य प्रमाण भविष्यति दिनाशन के बिना अब मीमांसा शंका उत्पन्द लौकिक कर्म जो देखा है तो उसका तो फल चेतन के अधीन देखा ही पड़ा है किंतु तो वैदिक कर्म तो वेद बोल रहा है तो वह चेतन की आवश्यकता केवल कर्म ही फल देगा जितना अंतर हो जाता जा है जा लौकिक और वैदिक में यही बोलना चाह रहा है यद्यपि लौकिका कर्म फल साधन फल का साधन होता है कर्म लौकिक कर्म कैसा चेतनाधीन तृष्णम फल का साधन चेतन के अधीन है लौकिक कर्म इतना है तथापि फिर भी वैदिक से आगाध यहां तो वैदिक है ना भेदिका ही चर्चा होंगी वहां पर ऐसे लौकिक तृष्टान देना ठीक नहीं तथा वैदिक से आगा फलम दाता बिना भी दाता के बिना ईश्वर के बिना भी फलदाता बिना भी नापी वाक्य प्राम वाक्य है बाकी स्वर काम वाक्य है वाक्य प्रमाण से हो जाएगा निर्वाक्य निर्भर हो जाएगा दैविक प्राण भविष्य इसी न आसं ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए क्यों न तो का न तो पुनःपराठ वाक्य सतना भी देशांतरे कालांतरेगा स्वम स्वम स्वभाव जहती चाहे सैकड़ों वाक्य दर हो वस्तु जो स्वभाव होगा वो स्वभाव अन्य देश में जाकर के बदल जाता हो या अन्य काल में बदल जाता हो ऐसा नहीं होता है यहाँ भारत में अग्नि गर्म होती है अमेरिका में ठंडी होती है देश बदल गया ऐसा होता है क्या ऐसा नहीं होता देशांतर है अथवा वर्तमान में अग्नि गर्म है कुछ है भविष्य में अनुष्ण हो जाएगी शीत हो जाएगा ऐसा संभव है न देशांतर में वस्तु अपने स्वभाव को परित्याग करेगा न कालांतर में सकता है यही कारण सिद्धांत बोल रहे नवपुणपराध वाक्यशतेना भी वाक्य सैगण वाक्य बोलो अग्नि अग्नि शीतो भविष्यति ऐसा बोलते रहो अथवा अग्नि देशांतरे शीतो भविष्यति बोलते रहो सैगण बाघ बोलो क्या वो अग्नि ठंडी हो जाएगी क्या जा? चाहे देशांतर कालांतर कर नहीं हो सकती एक नवपूर्णपराधा जो पदार्था है विषय है जो आपके अंदर विषय है जो विषय है वाक्य सतें भी यही वाक्य नहीं सैकड़ों भाग्य लगा हो उसने लगाने पर भी देशांतरित कालांतरेगा चाहे देशांतर पर जाकर चाहे कालांतर में हो सोम स्वभाव न जहती अपने अपने स्वभाव को परित्याग नहीं कर सकते पदार्थ न जहती जहाँ जही तो जहती बहुवचन है नहीं देश कालांतरेश अग्नि अंशो बहुति अन्य देश में जाकर थंद, अग्नि ठंडी हो जाए अथवा अन्य काल में काल में ठंडी हो जाए ऐसा संभव नहीं है कहा इसलिए फलदाता ईश्वर इस के बिना चाहे भाग्य मात्र से स्वर्ग मिलने के ऐसे भरोसे में मूड प्राय मतदान भाग्य है, मत है इसलिए स्वर्ग मिलता मत चाहिए। है भी। ऐसे मतदान फलदाता चाहिए जी का है एवं कर्मोभी ऐसे कर्म भी कर्मोभी कालांतरिक फल दु प्रकार उपलब्धते कर्म का भी फल कालांतर में होने वाला फल को होगा दो प्रकार का फल मिलता है मैंने कर्म का फल कालांतर में एक तो साक्षात फल मिल जाता है जैसे भोजन की व्यक्ति करता है तो साक्षात तृप्ति मिल जाती है कर्म का फल अनंतर फल वाला करना है एक कावांतर में फल वाला करना है एक तो लौकिक है और एक वैदिक है देशा भी है बीज क्षेत्र संस्कार रक्षा विज्ञान व कर्य अपेक्ष फलों कृषि विज्ञान वत् क्षेत्र बुद्धि संस्कार दो फल देखा है एक तो किसान तीन चार महीने से खेत में जोताई करता है बुआई करता है घोड़ाई करता है पानी लगाता है ये करता करता करता जा रहा है और वो किसान को पता लगना चाहिए इस खेत में कौन सा बीज पड़ना है सभी खेत में सभी बीज नहीं होते हैं और किस समय में बीज बोना है? ऐसा ज्ञान होगा किसान को तभी खेत फल देगा नहीं कि आप जाकर जनवरी में मक्का बोले यहाँ मक्का नहीं बोने वाला किसानों को पता लगता है किस खेत में कौन सा बीज डालना चाहिए कौन सा फसल होता है कहाँ पर जानकारी होनी चाहिए किसान यही कहते हैं कर्मेल कालांतर फलों दो प्रकार उपलब्ध थे कर्मंदर में हो कालांतर में होने वाले दो फल दो प्रकार है एक तो बीज क्षेत्र संस्कार बीज का संस्कार कौन सा बीज और कौन से खेत खेत और बीज का तालमेल होना चाहिए तो फसल नहीं होगा ऐसा जानने वाला किसान होना चाहिए बीज क्षेत्र संस्कार दो संस्कार है खेत का भी संस्कार करना होगा बीज का भी संस्कार करना होगा दोनों का परिरक्षा उसकी रक्षा किस तरह से होनी है बीज के संस्कार खेतों की रक्षा किस तरह से विज्ञान कृषक जानकारषक होगा विज्ञान और करते अपेक्षा उस कर्ता की अपेक्षा से फल देता है कृषि आदि ऐसे फल देने वाले होते हैं कृषि आदि सेवन ऐसे फल देते हैं और दूसरे है विज्ञान और सेवि संस्कार अपेक्षण फल सेवादी कोई व्यक्ति सेवा कर रहा है तो महामूढ़ का होगा जो सेव्य तो फल नहीं मिलने वाला है विज्ञान विज्ञानवत जानने वाला जानकार होना चाहिए जिस इस व्यक्ति ने ऐसी सेवा की है विज्ञान विज्ञानवत सैभ्य वृद्धि संस्कार विज्ञान वाला होना चाहिए सैव्य व्यक्ति जानकार होना चाहिए इस व्यक्ति ने कहीं सेवा की है मेरी अच्छी अच्छी सेवा की बुरी सेवा की जो की ऐसे जानने वाला होगा उसके द्वारा उसकी बुद्धि में संस्कार की अपेक्षा फल होता है सेवादि का फल दो ही प्रकार फल है में होने वाला फल तो ये सेवादि फल और कृषि आदि फल कृषि आदिफल में किसान को जरूर जानकार होना चाहिए जानकारी होना चाहिए कौन सा बीज कौन से खेत में डालना है यह नी पानी के खेत ले जाके सरसों डाल देगा नहीं होने वाला है नहीं खेत और बीज का जानकारी हो संस्कार से युक्त हो माने उसके मन में संस्कार बैठा हुआ है इस खेत में ये बीज लगता है जब जानकारी हो और कितना बीज लगता है कितना बड़ा खेत है वो भी जानकारी होनी चाहिए यानी कि छोटा सा खेत हो एक मन बीज डाल दें वो भी नहीं होगा और चार पांच बीघे खेत हो पांच सात नाली खेतो दो बूटी बीज लगा डाले, वो भी नहीं होगा ये सब जानकार व्यक्ति बनते जा, किसान जानते हैं हम लोगों को पता नहीं होता है किसान जानते हैं तो ये और ये फल ऐसा है कृषि आदि का फल देते हैं दूसरा फल है शेवादि का फल वो भी शिव्य की बुद्धि में संस्कार हो जाना चाहिए इस व्यक्ति ने ऐसी की है तभी कालांतर में फल मिलेगा यागा कर्म तथा यागादि कर्म का कालांतरीय फल है जैसे किसान को बेलने वाला फल कालांतरीय फल होता है और सेवा का फल भी सेवक को कालांतरण मिलेगा वैसे ही कर्मादि का फल भी कालांतरीय फल है कर्ण कर्म स्तः विज्ञानव कर्त्य प्रेक्षा फल और पुनः विज्ञान वाला कर्ता की आवश्यकता होगी इस यजमान ने अमुक काल में ऐसा कर्म किया ऐसे विज्ञान वाला कर्ता की आवश्यक विज्ञान वाला कर्ता को ईश्वर विज्ञान हो कर्य अपेक्षा ये फल की सिद्धि न होने पर कालांतर फल फलोत्व कर्म देश काल और विभाग और विभाग है बुद्धि संस्कार अपेक्षा फल होना चाहिए वो जो कालांतर फल वाला होने के कारण अपने बिना कर्ता का फल नहीं दे पाता है वो तो इसलिए क्या करना चाहिए वो जो कर्म है देश काल वित्त और फल विपाग में फल किस देश में किस काल में कैसा फल वाला कर्म किया है ऐसे विवाह को जानने वाला जो जिसकी बुद्धि में संस्कार हो गया हो उसके अपेक्षा रखकर भी फल होता है कर्मता कर्म। वो ईश्वरी बताए ठीक है अनुय पराधा संसर्गोज एवं वाक्य जो वाक्य आते हैं ना वाक्य है इसलिए कर्म फल देता है स्वर्ग काम को यह वाक्य ने ईश्वर का नाम नहीं लिया स्वर्ग काम को स्वर्ग आने वाला क्या करे ये ही करे ये वाक्य है इसी से फल मिलता इस तो तो का का है कि स्वर्ग मानिए आवश्यकता नहीं स्वर्ग का तर्क है कहते हैं यहां बोलते हैं अन्वय विज्ञान पदार्थना पदार्थ जो है एक परस्पर संबंध रखने के योग्यता होनी चाहिए उनमें अन्वय विज्ञान में संबंध विज्ञान पदार्थ संसर्ग बोध वाक्यों उस पदार्थों का संसर्ग का संबंध का ज्ञान कराता है वाक्य वाक्यों इतना होता है पदार्थों का संसर्ग वाक्य ज्ञान है संसा अन्वय विद्या संबंध विद्या पदार्थ संसार बाक्यबा वाक्यबला दृष्टपदार्थस्वभा स्वभाव त्यक्त न जो शक्य जुद्यव पदार्थ स्वभाव वो नहीं त्यागा सहता चार नीट्य अनधा अग्ना सिंत इतिया वाक्य बढ़ा एवं अग्निशे अग्नि सिंह वाक्य है बाकी आएगी न एक तीन वाक्य डांडर के तो मत में अग्निना सिंजित शिजित क्रिया है अनथ नैया पदे पदार्माक्यम पदों के समुदाय को वाक्य बोलते हैं वहां एक तीन की कोई मतलब नहीं उनको पद होना चाहिए बस चाहे सुभम को सुभंत हो तभी उनका वाक्य हो जाएगा नहीं आएगा। पद समूह वाक्यम पद समुभव यही तो है ना तो क्या है वाक्यम पदसमुभव यही है तो कहा अगर ऐसा नहीं मानेंगे वाक्य है इसलिए होना चाहिए तो अग्नि सिंचन एक वाक्य है तो अग्नि से सिंचाई होनी चाहिए होती नहीं होती सिंचाई जैसे खेत की सिंचाई होती है वैसे अग्नि से सिंचाई होने लग जाए नहीं पदोगय समन्वय होना चाहिए अग्नि का और सिंचन का समन्वय नहीं है। कहा था पिता क्षेत्र का होता होना चाहिए कहा बीते क्षेत्र योजना संस्कार मान किसान को जो फल मिलता है बीज और खेत का संस्कार होना चाहिए खेत की बुराई आदि होना चाहिए बीज भी अच्छे बीज होना चाहिए बीते क्षेत्र योजना संस्कार तब तो परिरक्षा चाहिए उसकी रक्षा भी करनी होगी कुछ किसान कर का कर्तव्य तो बनेगा तब विज्ञानवान व्यक्त किस तरह से इसे रक्षा होनी है किस खेत में कौन सा बीज पकना है आ, कितना बीज करना है ये सब ज्ञान वाला होना चाहिए किसान तभी फल होगा खेती बिज्ञान यह करता ऐसा जो करता हो तब अपेक्षल कृष्ण उस आदि की अपेक्षा रख के कृषि का फल देखा गया खेती आदि का फल ऐसा देखा गया और सेवादिक सेवादि का फल होगा सेवादि का तो जो फल होगा विज्ञान वाहन जो जान बुद्धिमान शैत्य होगा इस व्यक्ति ने अमुक समय में अमुक दिन इतने काम किया है इतने सेवा की है जानने वाला जो व्यक्ति होगा विज्ञान यश्य तब तो बुद्धि संस्कार अपेक्षण फलो दृष्टम इसी प्रकार उसकी बुद्धि में संस्कार पड़ जाता है जिस व्यक्ति ने तक काम किया उस अनुसार से वो सुफल देता है कार्यक्रशील देता है यह खा तथा उसी प्रकार या कालांतरित फल वाला है ये भी माने अनातर फल वाला नहीं है भोजन जैसा नहीं है कि भोजन करो साक्षात तृप्ति उस प्रकार के ये यज्ञ नहीं है यज्ञा अभी वो कालांतर में फल देता है तो कालांतर फल जैसे दूर दृष्टान्त दिया जैसे कृषि आदि भी कालांतरिक फल है और सेवादि भी कालांतरित फल है वह एक व्यक्ति चाहिए समझदार वैसे यहां भी तथा यहाँ आदि कर्म कालांतर फलत्व ये भी कालांतर फल वाले हैं इसलिए अभिज्ञान कर्य अपेक्षा फलत्व जब अज्ञानी करता होगा जब विज्ञान नहीं है अमुक यम में किस व्यक्ति ने अमुक समय में ऐसा काम किया ऐसा ख्याल नहीं है जिनको अभी ज्ञान रहो कर्क अपेक्षा फलवत्त हो ऐसे कर्ता की अपेक्षा करके फल नहीं मिलेगा फल हो नहीं पाएगा क्योंकि फल है इसलिए कारबारी भी कहा अपेक्षा फलवत्म भविष्य रहती है इसलिए कारोबारी को विभाग को जानने वाला किस व्यक्ति ने कहा पर कैसी कौन सी समय में कैसा काम किया है ऐसा करबारी के विभाग को जानने वाला कर्ता की अपेक्षा फल होना चाहिए ज्ञान का और उसी कर्ता को हम मानते हैं इस ये सब जानने वाले तो स्वर कहते हैं यही है लौकिक कर्मसु अनेक दिन अभी मध्य सेवायायागा में अनुरूपों दृष्टांतों करें लौकिक दृष्टांत बहुत सारे दृष्टांत थे कि सेवायागा में अनुरूप दृष्टांत है दोनों में अनुकूल अनुकूल रहे एक देश दृष्टांत हो जाते हैं इसलिए सेवा और इत्यादि का दृष्टांत दिया सेवादि का दृष्टांत बना दिया एक लौकिक कर्मसु अनेक विधेशू अभी मध्य अनेक प्रकार कर्म है लौकिक कर्म फिर भी, सेवा सेवा शेवायाेवायाष्णे यदि खाई दिया है अम रूपो दृष्टा सेवा अत्याह इत्यादि कहा, समय हो गया है, ओमाप्या सरा शन महंगायादा लघुस्तमास्ते मैशं ओं